चरण में लगी रहे सो जन पवे भेव बीखा गुरु परतापते काढ़ कपट जनेव संत चरण में जाई के शीस चढ़ा रेणु बीखार के लागते गगन बजायो बैणु बैणु बजायो मगन हुए छोटी खलक की आज भीखा गुरु परताप ते लियो चरण में बास के बाड़े है कीर्तिम भयो अनंत एक आत्मो सकल घट ये गति जा नहीं संत एक धागा नामगा सब घट मनिया माल। फेरत कोई संत जना सत्य गुरु नाम गुला संत चरण में जाई के शीश चढ़ाओ रेणु भीखा रेणु के लागते गगन बजायो बेणु भीखा अपने अनुभव की कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु के चरणों में गया संत चरण में जाई जाये शीश चढ़ाओ रेणु तो पैर छूने का तो मेरा अधिकार ना था सुनते हो भीखा कहता पैर छूने का तो मेरा अधिकार ना था मैंने तो पैरों के नीचे पड़ी हुई जो धूल थी उसे सिर पे चढ़ाया उतना ही बहुत था लेकिन उतना ही काफी था भीखा रेणु के लागते गगन बजायो बेणु और जैसे ही मेरे सिर पर वह धूल लगी आकाश में दुदुम्बी बची आकाश में संगीत छिड़ गया अनाहत का ओंकार बज उठा परमात्मा को पहली दफा सुना उसका निनाश सुना भीखा रेणु के लागते गगन बजायो बेणु उसकी वीणा बजी उसकी बांसुरी बजी अनाहत की आकाश की बरखा हो गई संगीत की सावन के दिन फिर आए हैं झूला डालो रे धानी चुनरी पहने धरती करती नौ श्रृंगार पगली बदली लुटा रही है मोती धुआ धार पायल बांध जोते मोर उन्हें नचालो रे संग की सखी सहेली पागल गाने वाली हैं और यहां राधा रस भीगी मद मत वाली हैं छिप छिप श्याम बजाते मुरली कजरी गालो रे उठो दमक कर बिजली दमके बिछुआ झंझन मरने दो मरने वालों को झरने दो रसकण फिर न मिलेगा अबस अहेरी उठो छका रे सावन के दिन फिर आए हैं झूला डालो रे कास झुक सको तो सावन आ जाए गिराए सावन की बदलियां उठो छे मोरों का नाच कोयल गाए, पपीहे पुकारे सावन के दिन फिर आए हैं झूला डालो रे फिर जीवन एक उत्सव है एक उत्साह है एक उमंग है। फिर जीवन ऐसा नहीं है जैसा तुमने अब तक जाना कुली की तरह बोझ धो रहे हो बोझ भी अपना नहीं दूसरों का धानी चुनरी पहने धरती करती नौ श्रृंगार पगली बदली लुटा रही है मोती धुआंधार पायल बोते मोर उन्हें नो रे एक बार तुम सुन लो वेणु आकाश की एक बार तुम सुन लो अनाहत का नाथ एक बार बस एक बार तुम्हारे कान में एक स्वर भी समाविष्ट हो जाए फिर तुम वही न रह सकोगे जो तुम थे गया पुराना आया नया नई खुली आंख नए मिले प्राण नया मिला जीवन हुए तुम द्विज और दुज जो हो जाए वही ब्राह्मण संग की सखी सहेली पागल गाने वाली हैं और यहां राधा रस भीगी मद मत वाली हैं छिप छिप श्याम बजाते मुरली कजरी गालो रहे श्याम की बांसुरी तो बज ही रही कभी रुकती ही नहीं अहिरनिस बज रही आज भी बज रही उतनी ही जितनी पहले बजती थी राबी भेद नहीं वह शाश्वत नाद है सिर्फ हम बहरे हैं। और हम बहरे हैं अपने अहंकार से हमने कानों को बंद कर रखा हम अंधे हमने अहंकार की पट्टियां अपनी आंखों पर बांध रखी हमारा हृदय अनुभव नहीं करता भावरस नहीं उठता छाती पर पत्थर बांध लिए अहंकार के बनो राधा नाचो गाओ गुनगुनाओ छिप छिप श्याम बजाते मुरली कजरी गालो रे उठो दमक कर बिजली दमके बिछुआ झंझनझन मरने दो मरने वालों को झरने दो रसकंड फिर न मिलेगा अबस अहेरी उठो छकालो रे और जब कोई सदगुरु मिल जाए तो चूकना मत क्योंकि पता नहीं फिर कब किन जन्मों में कितने जन्मों में मिले न मिले फिर न मिलेगा अबस अहेरी उठो रे और जब सदगुरु तीर साधे तुम्हारे हृदय पर खोल देना अपनी छाती मरने की तैयारी दिखाना मरने की तैयारी जो दिखाए वही शिष्य मरने की तैयारी जो दिखाए उसी का जन्म होता है वेणु बजायो मगन है छुटी खलक की आस और जब से ये वीण सुनी जब से ये अनाहत का नाच सुना छुटी खलक की आस तब से दुनिया में अब कोई आकांक्षा नहीं कोई वासना नहीं सुनो समझो तुम्हें अब तक यही समझाया गया पहले संसार छोड़ो फिर अनाहत का नाच सुनाई पड़ेगा लेकिन भीखा कुछ और कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो मैं तुम सरोज कहता हूं वेणु बजाओ गगन है वेणु बजायो मगन भूटी खलक की आस जब बांसुरी बजने लगी तब संसार की आशा छूठी तब संसार से वासना छूठी अंधेरा पहले नहीं हटता कोई कहे कि अंधेरा हट जाए फिर दिया जलाएंगे दिया कभी नहीं जलेगा दिया जलता है तो अंधेरा हटता है त्याग से ध्यान नहीं मिलता ध्यान से त्याग फलता है इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कुछ छोड़ो मैं तो कहता हूं पाओ छोड़ना क्या छोड़ने की भाषा क्या छोड़ने की भाषा भिक्मंगे की भाषा है सम्राटों की भाषा सीखो पाओ संसार छोड़ना नहीं परमात्मा को पाना है एक विधायक अभियान नकारात्मक नहीं यह छोड़ो वह छोड़ो कैसे छोटे छोटे छोड़ने में लोग लगे और सोचते हैं इस छोड़ने से परमात्मा मिलेगा एक सज्जन ने नमक छोड़ दिया खाना वो सोचते हैं परमात्मा मिलेगा छोड़ा क्या तुमने नमक खाना छोड़ा मिलेगा परमात्मा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा नमक खाना छोड़ने से थोड़ी देह को तकलीफ होगी जरूर क्योंकि देह को नमक की जरूरत है नमक के बिना तुम थोड़े सुस्त हो जाओगे थोड़े निडाल हो जाओगे ऊर्जा छीण हो जाएगी मगर परमात्मा कैसे मिल जाएगा कोई ने नमक छोड़ दिया है किसी ने घी छोड़ दिया है कोई एक दिन उपवास करता है एक दिन भोजन लेता है ये देह के जो तुम आयोजन कर रहे हो इनसे परमात्मा का मिलने का क्या संबंध जैन मुनि एक ही बार भोजन लेते उन्हें पता होना चाहिए अफ्रीका में एक जाति है पूरा का पूरा कबीला एक ही बार भोजन लेता सदियों से तुम चौंकोगे कि क्यों एक ही बार भोजन लेता क्योंकि तुम्हें दो बार भोजन लेने की आदत पड़ी सिर्फ आदत की बात है अमेरिका में लोग पांच बार भोजन लेते हैं दिन में वो हैरान होते हैं कि तुम दो ही बार में कैसे निपटा लेते जो पांच बार लेता होगा उसको हैरानी होगी कि दो बार लेने वाले लोग महा त्यागी और जो एक ही बार में निपटा लेता है और भी हैरानी होगी क्यों तो महात्यागी अभ्यास की बात है शरीर इतना ले लेता है एक ही बार में कि 24 घंटे काम चल जाए इससे कुछ परमात्मा के मिलने का संबंध नहीं नहीं तो उस कबीले के सारे लोग परमात्मा को उपलब्ध हो जाएं, सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। कोई रात पानी नहीं पीता इससे थोड़ी तकलीफ तो मैं होगी ठीक लेकिन इससे परमात्मा के मिलने का क्या संबंध परमात्मा को तुमने कोई दुष्ट समझाया कि तुम अपने को सताओ तो वो प्रसन्न हो ये तो बड़ी उल्टी सी बात है कि एक बच्चा अपने को सताए तो मां का प्रेम उस पर बढ़े मां तो उल्टी पिटाई कर देगी उसकी कि ये क्या ना समझे कि नमक छोड़ दिया इससे मेरा प्रेम कैसे मिलेगा कि एक दफे खाना नहीं खाऊंगा अगर परमात्मा है तो तुम्हारे तथाकथित तो मुनि इत्यादियों से दूरी दूर रहेगा इनसे बचेगा ये रास्ते पे कहीं भूल चूक से मिल जाएंगे तो गली में से निकल भागेगा ये रुग्ण चित्त लोग हैं नकार हमेशा रोग लाता है नकारात्मकता जीवन का धर्म नहीं विधायकता नहीं हां नहीं, हां हाँ को हां कहो खा कहते हैं वेणु बजायो मगन होए और जब आकाश की वीणा सुन ली तो भीतर की वीणा भी बज उठी उसके संघात में बज उठती जब आकाश का प्रकाश तुम पर पड़ता है तुम्हारे भीतर की ज्योति जग उठती सोई थी आंख खोल देती वेणु बजायो मगन होए छुट्टी खलक की आस और तब से एक चमत्कार हुआ कि जो वासना छोड़े छोड़े नहीं छूटती थी धन की पद की प्रतिष्ठा की वो अचानक कहां तिरोहित हो गई पता नहीं चलता जैसे दिया जला और अंधेरा तिरोहित हो गया भीखा गुरु प्रतापते लियो चरण में बास फिर तो बस चरण नहीं छोड़े फिर भीखा गुलाल को छोड़कर नहीं गए फिर तो उस चरणों में ही रेणु होकर हो गए वहीं धूल हो गए अब कहा जाना अब जाने को जगह कहां बची भीखा केवल एक है कृतम भयो अनंत और जब अनाहत जाना तो पता चला कि है तो एक हमें अनेक दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे पास सत्य को देखने वाली आंख नहीं हमारी आंख कृत्रिम एक राज महल में कांचों ही कांचों से दीवार बनी थी दर्पण ही दर्पण के टुकड़ों से दीवार बनी थी राजा का कुत्ता एक रात भूल से भवन में बंद रह गया तुम उसकी अड़चन समझो वही आदमी की अड़चन उसने आंख खोल के चारों तरफ देखा रात हुई बिजली जली जब तक बिजली न जली थी तब तक तो वो निश्चिंत बैठा रहा जब बिजली जली तो उसने देखा एक कुत्ते नहीं लाखों कुत्ते हैं तरफ छोटे छोटे कांच दर्पण के टुकड़े दीवानों पर लगे हर दर्पण के टुकड़े में एक कुत्ता है कुत्ते ही कुत्ते इतने कुत्ते उस कुत्ते ने नहीं देखे थे उसकी तो सांस बंद होने लगी उसने कहा मारे गए भागने की भी जगह नहीं दिखाई पड़ती भागोगे भी कहा चारों तरफ लाखों कुत्तों ने घेर रखा है वही कर सकता था जो करना जानता था भोंका भोंका तो लाखों कुत्ते भोंके झपटा तो लाखों कुत्ते झपटे टूट पड़ा कुत्तों पर तो कुत्ते उस पर टूट पड़े ऐसा उसे मालूम पड़ा टकरा गया दीवानों से सिर फूट गया लहू लुहान हो गया रात भर बोंक तारा टकरा तारा बोंक तारा टकरा तारा सुबह उसकी लाश मिली और सारी दीवानों पर उसके खून के दाग मिले ऐसी आदमी की हालत है हमारे पास सत्य को देखने वाली आंख नहीं हमने अभी अपने को ही नहीं देखा हम और क्या देखेंगे आत्म दर्शन भी नहीं हुआ हम दूसरों को देख रहे हैं और दूसरों की आंखों में अपनी छवि देख रहे हैं ये दूसरों की आंखें बस दर्पण छानों तरफ हजारों लोग हैं हजारों चलते फिरते दर्पण घूमते हुए आईने और उन सब आईनों में तुम अपने को देख रहे हो वो तुम्हारी आंखों में देखते तुम उनकी आंखों में देखते हो कोई कह देता बड़े प्यारे तो चित्त खिल जाता है और कोई कहता चलो हटो हटो आगे बढ़ो सिर न खाओ तो चित्त बड़ा दुखी हो जाता है किसी दर्पण में सुंदर दिखाई पड़ जाते हो तो मगन हो जाते हो किसी दर्पण में कुरूप दिखाई पड़ जाते हो तो चित्त ग्लानी से भर जाता है और इतने दर्पण और इन सब दर्पणों की अलग अलग भाषा है कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ ये सब दर्पण अलग अलग ढंग के और इन सब दर्पणों से तुम अपना मंतव्य इकट्ठा करते हो कि मैं कौन ये चिंधिया इकट्ठी कर लेते हो अलग अलग लोगों से इन सब चिंदियों को इकट्ठा बनाकर तुमने अपनी आत्मा समझ ली ये आत्मा नहीं ऐसे आत्मा नहीं जानी जाती आत्मा जानने के लिए किसी दर्पण की जरूरत नहीं फिर दर्पण में तुम देखोगे क्या अपने को ही देखोगे आखिर कुत्ते को दर्पण में कुत्ता ही दिखाई पड़ा था ना मैंने सुना मुला नसरुद्दीन को राह से चलते वक्त एक दिन एक दर्पण पड़ा मिल गया राह के किनारे दर्पण उसने कभी देखा नहीं था उठा के देखा बहुत चौंका सोचा कि बिल्कुल पिताजी जैसी तस्वीर मालूम होंगी पिताजी तो मर भी चुके मगर आज पता चला कि बड़ी रंगीन तबीयत के आदमी थे फोटो उतरवाई सोचा भी नहीं था कभी कि पिता और ऐसे रंगीन तबियत के आदमी थे पांच दफा नमाज पढ़ते थे खद हो गई जल्दी से खीसे में छिपा ली कि किसी को पता चलना ठीक नहीं बड़ा नाम था उनका बड़े महात्मा थे कोई पता चल जाए जाएगा तस्वीरों तरवाई थी तो और बदनामी हो गया मरे पे क्या बदनामी अब तो स्वर्गी हो चुके जो हो गया सो हो गया घर में चल के छिपा दूंगा गया ऊपर मचान पर चढ़ गया घर में और छिपा रहा था दर्पण अब पत्नियों से तुमको छिपा तो सकते नहीं कि छिपा सकते हो आज तक कोई पति नहीं छिपा पाया कुछ भी नहीं छिपा पाया छिपाओ के पकड़े गए सब पति जानते कि छिपाने में कोई सहारी नहीं पत्नी खोद ही लेगी देख लिया पत्नी ने कि ऊपर मचान बचड़ा कुछ कर रहा उसने ठीक कर लेने दो पहले कुछ छिपाता होगा जब मुल्ला उतर के नीचे आ गया और दोपहर को भोजन इत्यादि करके सो गया तो पत्नी ऊपर चढ़ी खोज खाच के दर्पण देखा तो देखा अरे इस रांड के चक्कर में पड़ा बुढ़ापे में इधर फोटो छिपा कर रख रहा उठा इस तो छट्टी का दूध याद दिला दूंगी आखिर दर्पण में तुम देखोगे क्या दर्पण में तुम्हारी तस्वीर दिखाई पड़ेगी और तुम्हारी तस्वीर भी सिर्फ तुम्हारे बहरंगी की तस्वीर होगी तुम्हारे अंतरंग की तो कोई तस्वीर नहीं बनती कोई दर्पण नहीं और कोई कैमरा नहीं जो तुम्हारी आत्मा की तस्वीर ले एक्सरे भी वहां तक नहीं जाती हड्डियों तक पहुंच जाती मगर आत्मा तक तो कोई तस्वीर लेने का उपाय नहीं उसे जानना है खा केवल एक है जिसने उसे जाना उसने फिर एक को जान लिया अपने भीतर जाना सबके भीतर जान लिया कृतिम भयो अनंत एक है आत्म सकल घट यह गति जान संत एक ही समाया है जो मुझ में वही तुम में एक ही समाया है वही परमात्मा में वही पत्थर में इसी सत्य को प्रकट करने के लिए सबसे पहले हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई थी मगर सत्य तो खो जाते हैं। प्रतीक हो जाते हैं गलत लोगों के हाथ में पड़ के अच्छी से अच्छी चीजें व्यर्थ हो जाती इस महासत्य को प्रकट करने के लिए कि वही परमात्मा है वही पत्थर भी हमने पत्थर की प्रतिमाएं बनाई थी ताकि तुम्हें याद रहे ताकि तुम्हें याद दिलाई जाती रहे कि निकृष्ट में भी श्रेष्ठ छिपा है क्षुद्र में भी विराट छिपा है कण कण में भी अनंत का आवास है एक है आतम सकल घट यह गति जाने ही संत और जो ऐसा जान ले वह संत संत की प्यारी परिभाषा हो गई जो एक को जान ले वह संत जो अनेक में भटका रहे भरमाता रहे भटकाता रहे असंत संत जैन नहीं हो सकता संत हिंदू नहीं हो सकता संत मुसलमान नहीं हो सकता अगर हो तो समझना कि संत नहीं संत को कैसे विशेषण बचेंगे एक को ही देखेगा तो कैसे विशेषण बचेंगे मंदिर भी उसका मस्जिद भी उसकी गुरुद्वारा भी उसका मैं अमृतसर में था तो अमृतसर के गुरुद्वारा के प्रधानों ने मुझे निमंत्रित किया निमंत्रित किया तो मैं गया जो प्रधान मुझे दिखाने ले गए अंदर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उन्होंने पहली बात दरवाजे पे कही कि एक बात आपको पहले ही बता दूं कि सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मैंने कहा अगर भेद नहीं है तो बात ही क्यों उठाते हो अगर भेद नहीं है तो ये बात ही क्यों उठाते हो जरूर कुछ भेद होगा इस अभेद की चर्चा में भी भेद है हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं तो तुमको पहचान पता चल जाती कौन हिंदू कौन मुसलमान कहने लगे यहां सबको आने देते हिंदू को भी मुसलमान को भी मैंने कहा जब तुम ये कहते हो कि सबको आने देते हिंदू को भी मुसलमान को भी तो तुम भेद रखते हो तुम नानक को पहचाने नहीं चूक गए कहीं रुकावट है कहीं रुकावट नहीं मगर भेद तो जारी है वो बड़े परेशान थे मुझे भीतर ले जाके मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत परेशान मालूम होते हैं सुबह सुबह का वक्त और सर्दी के दिन थे और उनके माथे पर पसीना तो मैंने पूछा कि मामला क्या है उन्होंने कहा आपसे छिपाना क्या और बिना कहे राह भी नहीं जाता क्योंकि फिर पीछे बहुत झंझट होगी आप टोपी नहीं लगाए हुए और बिना टोपी गुरुद्वारे में जाना अपमान हो जाएगा जल्दी सुनो उन्होंने अपना रूमाल निकाला और कहा कि यह मैं आपके सिर पे बांध देता हूं मैंने उनसे कब तुम्हारा निमंत्रण मान लिया है तो चलो यह बेहूदगी भी सहूंगा अ जब आ ही गया हूं तब इजन छोटी बात के लिए लौटना तुम्हें दुखी भी नहीं करूंगा और भी बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं वो भी दुखी होंगे चलो बांध दो मगर मैंने उनसे कहा कि तुम सोचते हो सिर्फ कपड़े के बांध देने से सम्मान हो जाएगा मैंने उनसे कहा कि मैं नंगे सिर भी जाऊं तो सम्मान है और तुम कितनी ही पगड़ियां बांध के जाओ तो भी सम्मान नहीं सम्मान हार्दिक बात है टोपी ना टोपी का क्या सवाल है और परमात्मा किसी को टोपी लगा के बेचता भी नहीं इस दुनिया में कम से कम टोपी तो लगाती अगर थोड़ा भी शिष्टाचार होता न सही लंगोट न सही चूड़ीदार पजामा न सही अचकन मगर कम से कम टोपी मुल्ला नसुद्दीन के द्वार पर एक दिन एक आदमी ने दस्तक दी पत्नी सहित मिलने आया था मुल्ला ने डरते डरते जरा सा दरवाजा खोला पति पत्नी दोनों चौंक गए टोपी लगाया बिल्कुल नंगा अब दौरी जिज्ञासा उठी एक तो नंगा क्यों और नंगे ही होना है तो टोपी क्यों अब आ गए तो एकदम लौट भी ना सके और मुल्ला भी कुछ कह नहीं सका कह पड़ा कि आइए बिराजिए बिरास तो गए पत्नी तो बड़ी इधर उधर देखे पति ने पूछा कि एक सवाल उठता कि आप नंगे क्यों है? तो मुल्ला ने कहा कि नंगा इसलिए हूं कि इस समय कोई आता ही नहीं मिलने तो गर्मी के दिन कहे कष्ट भोगना अपनी मस्ती से नंगे बैठे अब तो पत्नी से ना रहा गया पत्नी ने कहा कि ठीक है ये जिज्ञासा का तो हल हो गया फिर टोपी क्यों लगाई तो मुला ने कहा कभी कोई भूल चूक से आ ही जाए तो कम से कम टोपी तो सिर पर रहे इज्जत हो जाएगी यही कहानी मैंने उनसे कही मैंने कहा तुम कहते हो तो ठीक बांध तो रूमाल इज्जत हो जाएगी मगर ये इज्जत बस दिखावा है अगर मेरे हृदय में इज्जत है तो टोपी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और अगर हृदय में इज्जत नहीं तो भी टोपी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मगर चलो तुम्हें कम से कम तुम्हें पसीना ना आए तुम्हें परेशानी ना हो तुम्हें लोग पीछे हैरान ना करें इसलिए बंधवा लेता हूं नानक के लिए नहीं बंधवा रहा हूं यह रूमाल ये तुम्हारे लिए बंधवा ले रहा हूं यह सिर्फ तुम्हारा ध्यान रख के और मैंने उनसे कहा भी तो तुम बताते थे हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं अब टोपी और न टोपी में भी फर्क संत कौन है एक है आतम सकल घट यह गति जान संत परिचय अगर न होता तुमसे तो गीत कहां लिख पाता मैं पूनम का चांद बहुत सुंदर जग पर अमृत बरसाता है पर ज्वार नहीं जब तक उठता जाना किसने क्या नाता है आंखें यदि परछ नहीं पाती कैसे मुक्ता चुग पाता मैं परिचय का प्यार न अप्पा घर में रस का नित नूतन स्वर जिसकी पुलकन में मैं पाता हंस हंस जीने का वर वरदान बहुत मिल जाते पर दानी कहां कहा जाता मैं ये गीत मुझे उतने ही प्री किरणें जितनी प्री सशि रवि को नीरव वंशी की स्वर लहरी शुद्ध बुद्धि दे जाती है कवि को पाजाता जाता गूंगे सा मैं गुड़ सुंदर किसको कह पाता हूं संत को जो मिलता है वो गूंगे का गुड़ है आंखें यदि परछ नहीं पाती कैसे मुक्ता चुक पाता मैं उसको आंख मिलती है नवीन नए लोचन देख पाता है क्या मुक्ता है क्या कंकर पत्थर हंसा तो मोती चुगे उसे दिखाई पड़ने लगते हैं कि क्या मोती वो मोती सब जगह चुन लेता है उसे कुरान में भी मोती मिल जाएंगे और वेद में भी उपनिषद में भी धम्मपद में भी इन्हीं मोतियों की तो तुमसे चर्चा कर रहा हूं रोज रोज मुझसे लोग पूछते हैं क्या कि आप कितने संतों पर बोल चुके कितनों पर बोलेंगे मैं तो मोतियों पर बोल रहा हूं संतों से क्या लेना देना है जहां जहां मोती जहां जहां मोती दिखाई पड़ते बोले बिना नहीं रहा जाता मोतियों की तुम्हें तो खबर दे रहा हूं कौन जाने किस घड़ी किस शुभ मुहूर्त में तुम्हारी भी आंख खुल जाए और मोती पहचान में आ जाए भीखा का गीत चलता हो तब पहचान आ जाए कबीर का गीत चलता हो तब पहचान आ जाए कि मंसूर की वार्ता होती हो तब पहचान में आ जाए कौन जाने किस मुहूर्त किस घड़ी किस शुभ क्षण में तुम्हारी आंख खुल जाए और मोती तुम पहचान लो मगर एक दफा पहचान लो तो बस फिर चूकोगे नहीं फिर भटकोगे नहीं एक धागा नाम का सब घट मनिया माल फेरत कोई संतजन सतगुरु नाम गुलाल एक है धागा नाम का ये सारा अस्तित्व ऐसे है जैसे माला माला में गुरिये तो दिखाई पड़ते हैं धागा दिखाई नहीं पड़ता तो गुरिये हैं हम सब सारा अस्तित्व गुरिये जैसा है और इसके भीतर बंधा हुआ धागा है जो इस सारे अस्तित्व को एक समायोजन में लिए आबद्ध किए गुरिये बिखर नहीं जाते माला टूट नहीं जाती वह अद्रश्य धागा ही परमात्मा है उसे राम कहो अल्लाह कहो जो भी नाम देना हो दो एक धागा नाम का सब घट मनिया माल बाकी तो सब माणिक है मनिए मोती मोतियों में ही मत उलझे रहना मोतियों को परखो मोतियों में गहरे उतरो और तुम एक ही धागे को पाओगे भीखा में डुबकी मारो वही धागा कबीर में डुबकी मारो वही धागा नानक में डुबकी मारो वही धागा ऐसे रोज रोज डुबकी लगा के तुम्हें उसी धागे को पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं फेरत कोई संतजन तुम जो मालाएं फेरते हो उनका कोई मूल्य नहीं तुम तो गुरियों में ही अटक जाते हो जो धागे को पकड़ लेता है वह कोई संतजन फेरत कोई संतजन सतगुरु नाम गुलाल भीखा कहते हैं मैं तो गुलाल को पहचानता हूं वो उनके गुरु का नाम है मैंने गुलाल में ही बुद्ध देख लिए मैंने गुलाल में ही महावीर देख लिए मैंने गुलाल में ही मोहम्मद देख लिए मैं तो गुलाल से पहचाना। इसलिए गुलाल मेरे हृदय में बसे गुलाल के बहाने सब सदगुरु मेरे हृदय में बसे मगर मेरी श्रद्धा और मेरे प्राण तो गुलाल के चरणों में अर्पित है क्योंकि उनके ही पद रेणु को माथे पर रखकर दीखा रेणु के लाकते गगन बजायो बेन क्योंकि ईश्वर ने उनके ही चरणों में झुकने पर मुझ पे बरसा की थी अमृत की मेरे लिए तो गुलाल सब कुछ शिष्य के लिए तो उसका अपना गुरु सब कुछ है सारे गुरु उसमें समाहित है उसे अपने गुरु की बूंद में सारे सागर समाहित मालूम होते हैं। इसलिए उसे कहीं जाने की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता वो तो टिक जाता है वो तो एक जगह ठहर जाता है मगर ये घड़ियां रोज रोज इस जमीन तक कम होती गई ऐसा सौभाग्य क्षण रोज रोज कम होता चला गया सतगुरु मुश्किल अब तो शिष्य भी मुश्किल हो गए सतगुरु तो सदा मुश्किल थे लेकिन शिष्य इतने मुश्किल नहीं थे खोजी थे तलाशी थे जीवन को दांव दांत लगाने वाले लोग थे आज अपनी ही धरा पर सिर उठाना भी मना है क्या नहीं अब तक सुनी है एक बोने की कहानी क्या नहीं तुम जानते हो बलि चढ़ा था एक दानी आज बोनो की धरा पर गुनगुनाना भी मना है जो न सहना चाहिए वह घात हंस सह रहा हूं मानना मत इसलिए मैं बात ऐसी कह रहा हूं रक्त से भींगी धरा पर डग बढ़ाना भी मना है अब नहीं है गीत गाने का जमाना अब नहीं है मीत पाने का जमाना साधना और सिद्धि का दानी ना कोई ढूंढते सब घात करने का बहाना मुस्कुराओ मत यहां पर गीत गाना भी मना है अब तो हालत बड़ी बुरी हुई आकाश का गीत तो क्या सुनोगे अपना गीत भी गाने की सामर्थ नहीं है और अगर गाओ तो गुनगुनाना मना है हजार पाबंदियां हैं हजार संगीनों के पहरे आदमी की गर्दन को रोज रोज राज चर्च पंडित पुरोहित कसते चले गए इस कसी हुई गर्दन में से गीत उठे तो उठे कैसे आज बोनों की धरा पर गुनगुनाना भी मना है और बहुत छोटे छोटे बोने लोग बड़े शक्ति में बैठ गए इसलिए कहीं कोई गीत गाए कहीं कोई प्रतिभा का जन्म हो कहीं ईश्वर का पदार्पण हो तो उन सबको अड़चन हो जाती बोने बहुत नाराज हो जाते अब तो सिर्फ वे थोड़े से लोग ही सत्य की तलाश में निकल सकते हैं जिन्हें जीवन को भी चुका देने की तैयारी है जो जीवन को भी अर्पित कर सकते हैं जो हजार कठिनाइयां, हजार मुसीबतें झेलने को राजी